विक्रांत थोड़े गुस्से में पूछा एक बार जान लीजिए मैं कुछ भी गलत काम नहीं करने वाला पहले ही कह रहा हूँ मैं ओ, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम रोनित को विक्रांत की बातों से खींच मच रही थी तुम्हें नहीं पता चल रहा है क्या मैं इतना सीनियर लेवल का अधिकारी भला तुम्हारी ब्रांच आरोप क्यूँ आ रहा हूँ भला मुझे भला क्या जरूरत है अब मैं तुम्हारे ब्रांच के ऑफिसर की किसी केस में तो मदद करने के लिए आया नहीं हूँ ओह विक्रांत को समझने की कोशिश कर रहा सही समझे तुम रोहित ने विक्रांत की तरफ मुस्कान भरे चेहरे ऐसी देखते हुए कहा फिर उसने इधर उधर नजर मारते हुए अपनी आवाज़ बिल्कुल धीमी कर ली मेरे टारगेट में सिर्फ डीएन नगर के सीनियर ऑफिसर ही नहीं बल्कि यहाँ आसपास के पुलिस ब्रांच के भी सीनियर ऑफिसर हैं। क्या आप सीनियर ऑफिसर की जासूसी कर रहे हैं आप यहाँ क्यों आए विक्रांत ने रोनित की तरफ बड़ी आंखें करते हुए कहा तुम गेम भी नहीं कर सकते रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे खबर मिली है की डी नगर ब्रांच के कुछ सीनियर ऑफिसर यहाँ के बिल्डर और अन्य भू माफिया के साथ मिले हुए ये लोग भू माफियाओं के साथ मिलकर आम पब्लिक को डरा धमका उनकी प्रॉपर्टी हड़पने का काम करते हैं इस तरह से ये लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। बहुत से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि यहाँ के पुलिस वाले कम्प्लेन मिलने के बाद भी भू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं करते विक्रांत ने अपना सिरेते हुए कहा अच्छा तो इसलिए आप यहाँ आए इन्हीं भू माफियाओं की और कार्रवाई करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है फिर रोहित ने विक्रांत को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा लेकिन एक बात का ध्यान रखना अगर किसी से भी तुमने इस बारे में बताया तो समझो तुम्हारा खेल खत्म मुझे तुम्हें सस्पेंड करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे सर मुझे ना तो नौकरी की परवाह ना ही पैसों की मेरे लिए ईमानदारी और वफादारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है रोहित ने विक्रांत को समझाते हुए कहा दरअसल बिल्डर मेरी इन्वेस्टिगेशन में ही इस रेस्टोरेंट को हड़पने की कोशिश कर रहा है अब अगर मैं उसे आकर रोक दूंगा तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि इस धंधे में कौन कौन से पुलिस वाले मिले हुए अच्छा विक्रांत ने चौंकते हुए कहा वो सब तो ठीक है लेकिन मुझसे क्या चाहते हैं आप वो बताइए मैं पहले ही बता रहा हूं। अगर मुझे ये सब ठीक लगा तभी मैं करूँगा वरना मैं आपको पहले ही बता दूंगा की मैं नहीं कर सकता रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा तुम चिंता मत करो अगर तुमने ये काम अच्छे ऐसी कर दिया तो फिर समझो तुम्हारी प्रमोशन पक्की अच्छा विक्रांत के चेहरे पर खुशी की चमक देखी जा सकती थी बताइए क्या करना है मिस्टर विक्रांत आज से आप हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हैं। रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा। स्पेशल इन्वेस्टिगेटर? विक्रांत ने सीरियस होते हुए अपना सिर लाया एक्चुअली रोनित ने अपना ड्रिंक पीते हुए कहा मैं चाहता हूँ की तुम मेरे सपोर्ट के लिए काम करो जब भी मुझे जरूरत पड़े तो मेरी मदद करो क्या मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे कोई खतरा हो ओह रोनित ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा मैं तुम्हें कोई अंडरकवर एजेंट बनकर एक्शन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ ये कोई फिल्म नहीं चल रही है समझे मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करो ओह लेकिन मैं कैसे करूँगा ये सब विक्रांत ने पूछा तुम्हे तो कुछ नहीं करना है बस ऐसे लोगों को थोड़ा इधर उधर बिजी रखना है देखो मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ उसमें मुझे इन लोगों से निपटने के लिए किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो उन्हें थोड़ा परेशान कर सके इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेटर के तौर पर उनसे मिलो और उनका नाम किसी केस में डाल दो किसी क्रिमिनल केस ऐसी उन्हें कनेक्ट कर दो जितना ज्यादा वो परेशान होंगे उतना ही हमारा काम आसान होगा तुम्हें बस हमारे ऑर्डर को फॉलो करना है और हाँ इससे तुम्हारे मेन जॉब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अच्छा अब जाकर विक्रांत समझा कि उसे क्या करना है रोनक चाहता है कि वो बदमाशों को परेशान करे लेकिन वो अपना काम ढंग से ना कर पाए ऐसा तो विक्रांत पहले किया करता था पिछले जन्म में जब वो गैंगस्टर हुआ करता था तब लोगों को ऐसे ही परेशान किया करता था सर मुझे नहीं पता था की पुलिस इस तरह से भी बदमाशों से निपटती है विक्रांत ने हंसते हुए कहा हमें ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है रोहित ने सीरियस होते हुए कहा खास मुजरिमों से निपटने के लिए हमें खास तरीके भी अपनाने पड़ते हैं बस अब तुम इन लोगों को अच्छे से परेशान करो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है विक्रांत ऐसे लोगों से निपटने के लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता सर, एक बात मैं आपको कोई गैंगस्टर दिखता हूँ क्या दिखता हूँ ये दो शब्द हटा दो बस रोहित के इतना कहते ही दोनों जोर से हंस पड़े इसी वक्त रेस्टोरेंट का मालिक खाने की प्लेट लेकर वहां पहुँच गया सर ये आपका ऑर्डर लीजिए रोनित ने उसके हाथ से प्लेट लेकर टेबल पर रखते हुए कहा देखो अभी के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन मिल गया है क्या सर बताइए काम करो कि अपने लिए थोड़े पैसे कलेक्ट करके एक और शॉप खोल लो फिर तो दोनों को साथ में चलाओ फिर अगर वो बिल्डर आकर तुमसे उसे बेचने के लिए कहता है तो तुम इसे उसी दाम में बेचना जो तुम चाहते हो और अगर वो बिल्डर नहीं मानता या तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करता है तो तुम इनसे कॉन्टेक्ट करना रोहित ने विक्रांत की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा विक्रांत सर तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे विक्रांत बड़े ध्यान से रोनित की बातें सुन रहा था मन ही मन वो सोच रहा था कि ये आदमी कितना चालाक है दूसरे के सहारे ये लोगों की मदद करता है ये मेरा यूज कर रहा है ओके सर थैंक यू सर दुकान के मालिक ने खुश होते हुए कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें इसका नंबर भी देता हूँ वैसे अगर तुम्हे जब दुकान का सही दाम मिल जाए तो तुम्हारे लिए नई शॉप खोलना ठीक है सर ठीक है समझ गया मैं समझ गया थैंक यू इतना कहकर शॉप का मालिक वहाँ से चला गया जाते जाते वो विक्रांत और रोनित दोनों को कई दफा थैंक यू बोल गया उसके जाने के बाद रोनित ने थोड़ी राहत की सांस ली आह। चलो कम से कम एक काम तो आसान हुआ इस वक्त विक्रांत बेहद शांत होकर बैठा था शायद वो कुछ सोच रहा था क्या हुआ विक्रांत कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं सर प्रॉब्लम नहीं है मैं मैं तो सोच रहा था कि अब मैं आपकी टीम का स्पेशल मेंबर बन चुका हूं तो आप मुझे अपने साथ ही प्रमोट करके रख लीजिए सर आप तो जानते ही है की मेरे नेचर की वजह से मुझे जल्दी प्रमोशन नहीं मिल रहा अभी जहां से नौकरी शुरू की थी वहीं अटका पड़ा हूं अगर मुझे भी थोड़ा प्रमोशन मिल जाता है तो ठीक रहता तुम प्रमोशन की चिंता मत करो विक्रांत अभी तुम ये काम मन लगा कर करो बस तुम खुद सोचो डिपार्टमेंट में कितने ऑफिसर हैं मैं चाहता तो किसी के भी पास जाकर अपना काम करवा सकता था लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ही पास आया समझ के ही आया हूं ना मैं दूसरी बात ये टास्क थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए तभी मैंने तुम्हे इस काम के लिए चुना है और रही बात प्रमोशन की तो वो तो मैं अभी ऐसे नहीं कर सकता लेकिन अगर तुम्हारा काम अच्छा रहेगा तो फिर बाद में तुम जो पोस्ट कहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा ये मेरा प्रोमिस है ठीक है विक्रांत एसएसपी रोनित की बातों से पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था इसके बाद दोनों ने साथ में लंच करना शुरू कर दिया थोड़ी देर तक खाने के बाद अचानक से रोनित वो ख्याल आया कि विक्रांत ने किसी और को भी यहाँ लंच पर आने के लिए इनवाइट किया था अरे वो लड़की जी अभी तक नहीं आई तुमने उसे फोन नहीं किया दोबारा रोनित ने विक्रांत से पूछा अरे उसकी कोई जल्दी नहीं है विक्रांत ने हाथ हिलाते हुए कहा अब तो मैं आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बन गया हूँ मैं तो आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ अब क्या रह गया भाई विक्रांत ने रोनित को बताया कि जैसे उसके नाम का इस्तेमाल करके उसने अपनी पड़ोसी मोनिका और जीनत को बचाया था उसने कैसे इलीगल वेपन और एंटी ड्रग्स फोर्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अतुल सिंह को फोन करके उस्मान सुपारी को पकड़वाया था जब विक्रांत ने सारी कहानी रोहित को बता दी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था की वो असैया रोए वो बस विक्रांत को ताकते रह गए